शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पांच कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कृत्यों के लक्षण क्या हैं यह हम दोनों को बताइए भगवान शिव बोले मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ ब्रह्मा और अत्युत सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं, जो नित्य सिद्ध है संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसका स्थिति है उसका विनाश ही संहार है प्राणों के उत्क्रमण को तिरो कहते हैं इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है इस प्रकार मेरे पांच कृत्य हैं सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं पांचवा कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है मेरे भक्तजन इन पाँचों कृत्यों को पाँचों भूतों में देखते हैं सृष्टि भूतल में स्थिति जल में संहार अग्नि में तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है आग सबको जला देती है वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए इन पांच कृत्यों को भार वहन करने के लिए ही मेरे पाँच मुख हैं चार दिशाओं में चार मुख हैं और इनके बीच में पांचवा मुख है पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर में सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरुभाव मुझसे प्राप्त किए हैं परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है वह महामंगलकारी मंत्र है सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोझ कराने वाला है ओंकार वाचक है और मैं भाच्य हूँ यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है